सुधार वरण उमलयत आयत फल सारिया रामचंद्र की सुत हनु मान जी बारिश दुआ संख्या चौबीस के बाद <गँग> <दुआ सीथा> चालीस <गँग> देखी राम यत रुचिर तलावा मज्जन की नरम सुख पावा देखी सुन र तरुअर छाया बैठी अनुज सितर बुराया पुनि सकल देव मुनियाए स्तुति कर निज धाम सुधाए बैसे परम प्रसन्न कृपाला तुजन कथारशालाहबंत भगवंत नारे मन भाषोच विषेखी मोर साप करी अंगीकारा सात राम नाना दुख भारा इसे प्रभु हिंदी लो कों जायी मुन्नी न बन ही असव करवाई यह दिखार नारद कर लीना गये जा प्रभु सुखयासीनावत रामचरित मृदुवाणी प्रेम सहित बहुभा बखानी शरत चंड बे उठाई रा बहुत बार उड़ ला स्वागत पूछ निक लक्ष्मण चरण शरण पखारे नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जाने प्रसन्न जी जान नारद बोले वचन तब जोड़ करो रु पानी जोड़ करोड़ पानिया राम चंद्र की गयन हनुमान की चंदन की स्मरण करें कल कथा चल रही थी भगवान श्री राम जी कंपासरोवर पर पहुंच गए और वहां जो उन्होंने सुंदरता दी थी उसका वर्णन किया कंपासरोवर की सुंदरता वैसे तो सरोवर होते ही हैं बहुत से और पन भी बहुत से होते हैं लोग देखते भी हैं उनको सबको सरोवरों को भी पन को भी लेकिन या तो ये कहो कि भगवान श्री राम जी उसको किस रूप में देख रहे हैं तो ऐसी दृष्टि आनी चाहिए अथवा ये कहो कि तुलसीदास जी उसका जो वर्णन करते हैं पंपा सरोवर का वो किस दृष्टि से करते हैं ऐसी दृष्टि आनी चाहिए प्रकृति हम सब देखते हैं लेकिन प्रकृति से मैं हमें वास्तव में अपने ही मनोभावों का प्रतिबिंब दिखाई देता है अपने मनोभावों का प्रतिबिंब या हम ये कहते हैं तो कि हमारे जैसी जैसे संस्कार वासनाएं होती हैं, उन्हीं की छाया पड़ती है भाई जगत पर और हम जगत को वैसा भी देखते हैं उसका एक उदाहरण ये भी है साहित्यकारों में भी जहाँ कहीं साहित्य की रचना की है चाहे उपन्यास लिखते हो चाहे कहानी लिखते हो कविता लिखते हो तो वे वो साहित्यकार भी जिस प्रकृति को देखते हैं सूर्योदय हो रहा है तो उसका वर्णन करते हैं सूर्यास्त होता है तो उसका वर्णन करते हैं चंद्रोदय होता है उसका वर्णन करते हैं पुष्पों का वाचिकाओं का सरोवरों का ये सब है, का भी लोग हैं लेखक साहित्यकार प्रकृति का वर्णन करते हैं लेकिन घटनाक्रम जहां जिस प्रकार का चलता है उसी के अनुसार पुष्प देखते हैं यदि कहीं किसी के जीवन में दुख विषाद आया अवसाद आने लगा तो लेखक उस समय जो है सूर्यास्त का वर्णन करेगा कि सूर्य पीला पड़ता जा रहा है झूमिल पड़ता जा रहा है डूब रहा है ऐसे वर्णन करके फिर उस घटना का वर्णन करेगा ये साहित्यकारों की कला है वही दृष्टि उसी प्रकार की है ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि यह है जो संत लोग हैं जैसे लोग कोई जब प्रकृति को देखते हैं तो ने तो प्रकृति दिखाई देती है तो देखते हैं सरोवर के आसमे जल जो खड़ा हुआ वो भी ब्रह्म है उसमें कमल खिलाए हैं प्रेम के पत्ते लग गए हैं तो जैसे संगण ब्रह्म हो गया उसमें देखते हैं कि वह प्रेम के पत्तों से ढका हुआ चंपा का जल जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि माया से अवच्छिन्न माओपाधिक ब्रह्म हो ऐसा दिखाई अब देखो जैसे जो मन में ब्रह्मी भाव भरा होगा उसी का चिंतन करता रहेगा तो उसको इसी प्रकार से प्रकृति में भी वही दिखाई देगा जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और धर्म में प्रेम रखने वाले है वो यही देखेंगे की देखो ये शब्द है ये मछली पानी में किस प्रकार पतन में घूम रही है इसको कोई दुख नहीं है बड़े आनंद में है कैसे आनंद है कि जैसे धर्म में मार्ग जीने वाले वृक्ष भी हैं सदारण करते हैं उनको कहीं कोई कष्ट नहीं कोई पीड़ा नहीं कोई दुख नहीं आनंद ही आनंद उनको है को। तो वो भी सब उनको दिखाई देता है वृक्ष देखते हैं वृक्ष खूब फूलों से लदे हैं फलों से लदे हैं फलों से लद, लद करके डाले नीचे जमीन तक आ गई है हाँ तो उनको देख करके सुन्दर तो लगते हैं खूब फल से भंडे हुए वृक्ष लेकिन कैसे सुंदर लगते हैं भाव क्या आता है भाव यह आता है कि जैसे कि कोई परोपकारी व्यक्ति हो और धनवान ग्रहस्त हो और वो सदा जो वो हो विनम्रता में रहता हो धनी होकर के भी परोपकारी होकर के भी विनम्र हो तब तो वृक्षों का झुकना विनम्रता की याद दिलाता है व्यक्ति में आती है अहंकार आता है तो बस समझ लो कि वो जो है वो उस व्यक्ति को फिर अहंकारी व्यक्ति को प्रकृति भी अहंकारी दिखाई देगी वो लम्बे लम्बे पेड़ पैदे तने खड़े हुए जैसे हैं जैसे खुब अहंकार अब वही उनको दिखाई देगा इस प्रकार कि तो कैसे क्रोध आता है क्रोध आता तो कैसे संतमाते तम हैं जैसे दोपहर का बारह बजे का प्रचंड सो उनको इस दिखाई देगा तो ये देखो कि जिसको जिस प्रकार का भाव होता है प्रकृति भी उसी प्रकार से उसको व्यक्ति को दिखाई देहा भगवान जो वर्णन करते हैं पंपा सरोवर का लक्ष्मण जी के सामने कि देखो कैसा सुंदर सरोवर है और कैसे ये समय तो उसके साथ साथ भावों का भी वर्णन होता है लेखक का भावों का ये भगवान जो वर्णन कर रहे हैं उसके भावों का वर्णन है अब आगे पंपा सरोवर जब भगवान वहां पहुंच गए हैं तो वहां खड़े हुए उसकी सुंदरता को देखते हैं और उसके बाद क्या गणना चलती है आगे की कथा चलती है ये सब कथा में तुलसीदास बोल रहे हैं बोलिए जो कथा सुनाने वाले हैं उनमें से अलग अलग सुनाने वाले हैं अब देखो तुलसीदास सब मनोभाव कैसा है भगवान शंकर जी कथा सुना चुके और उन्होंने भी भगवान श्री राम जी के ग्रह का वर्णन भी किया और उसके बाद जो भगवान राम ने शिक्षा दी उसका भी उन्होंने वर्णन किया <coughs> अब आगे नारद की कथा आ रही है इसका वर्णन तुलसी जाता है कहते राम तलाबा कहते भगवान ने देखा कि पंपा सरोवर तो बड़ी सुंदर है मज्जन की पहले तो भगवान श्री पंपा सरोवर के पास पहुँचे उसकी सुंदरता को देखा आस पास के वन को देखा थोड़ी देर वहाँ ठहरे घंटे आधे घंटे वहाँ उन्होंने उसकी सब सुन्दरता को देखा और उसके बाद में जब चल, चल, चलने की थकावट थोड़ी हल्की हुई पसीना पसीना तो सूखा तो उसके बाद में फिर सरोवर में स्नान किया नदी में सरोवर में स्नान करने का विधान ये है कि चल करके आकर के पसीना हो थकान हो तो एकदम से स्नान नहीं करना चाहिए पहले थोड़ा हवा खा लो बैठ लो पसीना सूखने दो तब उसमें प्रवेश करो तो ऐसे ही मध्यन तीन परम सुख पावा भगवान ने उसमें स्नान किया और बड़ा सुख लगा सुख लगने सब सब दूर हो हो हो गए गए आराम से हो गए फिर देखी सुंदर करवर छाया स्नान करके निकले तो देखा एक वृक्ष की छाया बड़ी सुंदर है उसी वृक्ष के नीचे जा बैठे बैठे यानी कि सही तरह उ लक्ष्मण जी पहुंच गए वहीं और भगवान श्री राम जी उसी छाया में बैठ गए स्नान के हुए भगवान बैठे हुए थे अकेले आराम से चल करके आए थे अब बैठे हुए थे उस समय क्या हुआ कहते हैं कि शाहपुरी सकल देव मुनि आए तो वहाँ आस पास मुनि भी बात करते थे पहली बनाने कर चुके थे कि उसके सरोवर के पास वो मुनि लोगों का बात था उन लोगों की तो उन लोगों ने जब जाना कि भगवान आ गए है तो उनको सबके दर्शन करने के लिए भगवान के पास मुनि लोग आए देवता लोग भी आ गए उसी समय वहां पर आप देखेंगे कि जब चित्रकूट में से भगवान और भरत जी आए तब तो देवता लोग वहाँ मर्राते ही रहते थे हर हाँ समय हाजिर रहते थे जरा, जरा जरा देर में उनको हर्ष होता जरा, जरा जरा देर में विषाद होता था ये देवता मानो ऐसे लगते है जबकि कोई बहुत ज्यादा मुख्य कार्य इम्पोर्टेंट वर्क होता है कोई तब तो वहाँ पर जैसे रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर झंड के झुंड पहुँच जाए ऐसे ही देवता लोग सब वहाँ बात करते रहते देखते रहते थे अब क्या होता है अब क्या होता है भरत जी वापस जाते हैं कि नहीं जाते हैं भगवान राम से क्या कहते हैं क्या निर्णय निकलता है क्या निर्णय निकल बड़ी उत्सुकता थी सब देवता लोग वही लेकिन जब भरत जी सब वापस चले गए तब देवता लोग निश्चिंत हो गए भगवान को आकर प्रणाम किया और सुनिश्चित हो गया भगवान बन में रहेंगे और आगे जाएंगे निकास्तरों का बस जरूर होगा ऐसे समझ करके वो हो उनकी चिंता खत्म हो गई और फिर जब से राम वहां से चित्रकूट सड़के के दंडकारण्य तक आए तब तक देवताओं को प्रसन्नता रही अपने स्थान पर रहे और उनका चलो, चलो अच्छा है भगवान तक दिशा में रहे हैं और आगे चल करके रामों के वध तैयारी हो रही है निकट ही पहुंच रहे हैं तो निश्चिंत थे आने की जरूरत नहीं पड़ी थी अब भी हो गया और भगवान को खोजते फिर रहे हैं और सीता जी को रावण ले गया अब देवताओं को उत्सुकता हुई निश्चिंत तो थे अब ये उत्सुकता हुई कि अब रावण सीता जी को ले गया तो भगवान राम को खोज रहे हैं तो जल्दी ही तो रावण के मरण का समय आ रहा है लेकिन भगवान राम रामये जो है वो कष्ट में हैं हम लोगों के लिए देवताओं के लिए देवता सतोचते है की हम लोगों के लिए देखो भगवान किस प्रकार के बनो बनो में भी करते घूम रहे है कैसे काते खबरों में घूम रहे है कैसे सीता जी के लिए कितने दुखी हो रहे हैं ये सब उन्होंने देखा लेकिन देवता भगवान से डरते भी थे तो जब तक भगवान ग्रह होते हुए इस प्रकार रोते विलाप करते हुए मन में घूमते रहे तब तो देवता पास नहीं आए तो उसीदार देवता सदा सार्थी है जिनका स्वार्थ वहां पर नहीं उनको भगवान को घूमने दो वैसे ही वो दूर से देखते मात्र रहे ये देखे कि हमारा काम आगे बनने वाला बस इतना समझ लिया और भगवान के पास आए न लेकिन अब जब भगवान आकर के आराम से यहाँ बैठे सरोवर के पास सब देवताओं ने देखा कि अब थोड़ा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान के पास चलना चाहिए तो देवताओं भगवान के पास आए और उनसे कहा कि भगवान आप हम लोगों के कारण ऐसी इतना कष्ट सहन किए उसके लिए हम कृतज्ञ है अब कृपा करिए शीघ्र ही रावण का बध हो शीघ्र ही सीता जी को उनके हाथ से छूटे ऐसे करके देवता आकर भगवान की प्रार्थना किया करके और अस्तुत करने के धाम से और उस सब देवता स्तुत कर करके अपने अपने धाम को चले गए भगवान श्री राम जी वहाँ बैठे थे मुनि लोग भी आस से आए वो मुनि लोग अपने दर्शन करके भगवान की भगवान ने बड़ी कृपा की कहा जो उन्होंने अवतार दिया कहा घूमते घूमते वन में आए और यहां तक आए हमारे पास तक यहां भगवान के दर्शन सब हमको हो गए तो दर्शन प्राप्त करके वो भी सब प्रसन्न हो उन्होंने भी भगवान की सुध की उसके बाद क्या हुआ कटा तो थे परम प्रसन्न कृपाला भगवान कृपाल जो है बड़े प्रसन्नता के साथ बैठे हुए जैसे प्रसन्न हैं भगवान अब देखो अब एक तो वो भगवान बहुत विशाल थे उनको भगवान को हा? एक तो वो चल आज ही देखते हैं भगवान बड़े विषाद में भी थे और आज ही अब देखते हैं आप चंपा सरोवर करके बैठे हुए हैं तब तो उनका सब विषाद दूर हो गया ऐसा लगता है कि समय भगवान जो है वो हो अपनी लीला जो वो हो कभी कभी लीला धूमिल पड़ जाती है भगवान का ब्रह्मत्व जागृत हो जाता है परमात्मत्व और कभी लीला प्रसन्न हो जाती है तो भगवान की भगवत्ता उसमें आच्छादित हो जाती है तो देखते हैं कि जब तक भगवान गृहवंत होकर करके विषरण कर रहे थे तब तक तो उनकी लीला विशेष थी माया ज्यादा प्रधान थी और भगवान उसमें परमात्मा उनका था इसलिए कहा माया छन्न न देती है जैसे निर्गण ब्रह्म तो समय जब भगवान ग्रह में घूम रहे थे उस समय भगवान की भगवत्ता भाग, नहीं दिखाई देती उनकी लीला और ही दिखाई देती थी लेकिन जब भगवान ने आकर कुछ पं सरोवर के ब्रह्म जल में उन्होंने स्नान किया हाँ और उनकी माला जो है वो उतर गई ढुल गई साफ हो गई भगवान सख्त ब्रह्म भाव में आ गए अब जब ब्रह्म भाव में आ गए तो प्रसन्न हो गए अब जब प्रसन्न हो गए तो देवता लोग प्रसन भी प्रसन्न अवस्था में भगवान के आए दुखी अवस्था में नहीं आए मई लोग भी जब भगवान के दर्शन करने आए तो भगवान प्रसन्न थे और भगवान के बैठने के लिए दो बार कहा कहा कि बैठे अनेक सही तरह आया बैठे थे लेकिन ऐसा लगता है जब देवता लोग आए मुनि लोग आए तब तो भगवान ने खड़े होकर के उनका सबका स्वागत किया और फिर जब वो लोग चले गए तब एक बार फिर भगवान बैठ गए बैठे परम प्रसन्न कृपाला अब इस समय भगवान ने स्नान करके ब्रह्म भाव में है परमात्मा भाव में स्थित है प्रसन्न है देवता भी इसी जब भगवान को देखा प्रसन्न अवस्था में कब आए ऋषि मुनि भी आए उनके दर्शन हुए इस प्रकार ऐसी अब कहते हैं कैठे परम प्रसन्न कृला और कहा अन्य कथा रताला अब भगवान राम है लक्ष्मण अके तो जी अकेले दो लोग रह गए तब भगवान राम जो हैं रसाल कथाएं है। रसाल के बने सरस कथाएं रसपूर्ण कथाएं सुख की आनंद की कथाएं उनको भगवान राम लक्ष्मण जी से बोल जब भगवान प्रसन्न तब तो प्रसन्नता की कथाएँ सुनाते हैं उस समय मार्ग में जब भगवान बहुत से विषादी सीता जी के दुख से दुखी थे तब दुख की कथाएं सुनाते थे बहुत से नल इत्यादि नल दमयंती इत्यादि और बहुत बहुत से लोग जो है जिनको किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़े वन में विचरण करना पड़ा और पत्नी का भी अवसरण करना पड़ा उस समय उनकी कथाएं भगवान सुनाते रहते थे अब समय आनंद की कथाएं सुनाते हैं सरस कथाएं भगवान सुना रहे थे तो अब देखो ये भी स्वभाव की बात है मैंने कवि जो है वो वैज्ञानिक चित्रण को बराबर करता रहता है वही इसी प्रकार से इस समय भगवान प्रसन्न है तो सरस कथाएं सुनाएंगे ऐसी देखते हैं कि व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तब तो लोगों की प्रशंसा करता है और अच्छी अच्छी बातें बोलता है प्रसन्नता की अवस्था में और जब व्यक्ति कुपित हो दुखी हो सब लोगों की निंदा करेगा हाय करेगा इस प्रकार से जो मन की स्थितियां लोगों की बदलती रहती हैं, जैसी मानसिक दशा होती है ही फिर तो उसके जो वो उसकी बातें भी उसी प्रकार की होती हैं, भाव उसी है। भी उसी प्रकार के आते हैं उदाहरण दृष्टान्त भी उसी प्रकार के सोचते हैं घटनाएं भी उसी प्रकार की सोचती है जैसी मनोदशा होती है घटनाएं तो संसार में सभी प्रकार की है लेकिन जब मनोदशा व्यक्ति की दुखित होगी कुपित होगी तब दूसरे प्रकार की घटनाओं से याद आएंगे आज जब व्यक्ति प्रसन्न होगा तब प्रसन्नता में उसकी दूसरे प्रकार की घटनाएं याद आएंगी ये सब होता है ऐसे ही भगवान जो भी समय रसाल कथाएं तो कथा सुना रहे लेकिन अभी ये नहीं यहां कहा तो सीधा से बताया कि रसाल कथाएं क्या हैं, कौन से रसाल कथाएं सुना रहे हैं उनका नाम नहीं दी कोई कथा नहीं सुनाई लेकिन ये पता कलता भगवान का स्वभाव यह है कि भगवान अपने भक्तों की कथाएं सुनाते रहते हैं और भक्तों ने जैसे सरस कार्य किए हैं जैसे जैसे उदारता के कार्य किए हैं परोपकार के कार्य किए हैं उनका वर्णन करते रहते हैं भक्त लोग जितना जितना जैसी उन्होंने भक्त की है जैसे लोक कल्याण के उन्होंने कार्य किए हैं उनका सबका वर्णन भगवान करते रहते हैं भगवान के लिए यही सरस कथाएं है इसलिए भगवान ने अपने भक्तों की वर्णन और ऐसा भी अनुमान लगता है की इस समय सब अपने भक्तों की संतों का वर्णन करते करते भगवान नारद जी पर भी आ गए और नारद जी की भी प्रशंसा करने लगे कि नारद जी कैसे कैसे कैसे, कैसे घटनाएं घटी नारद जी की कैसे उन्होंने मायाजाल में कैसे कैसे कितने कितने बार नारद जी बार बार फंस गए कैसे कैसे उनको माया से हमने उनको छोड़ाया तब कैसे वो अब उनमें कैसे भक्ति आई और कैसे वो ऋषि हुए कैसे महानता उनको प्राप्त हुई ये सब नारद जी की कथाएं जो बालकांड में एक कथा तो नारद जी की बालकांड में है ही है नारदमो की कथा लेकिन नारद जी के भागवता की और चरित्र देखो ग्रंथों में देखो तो नारद जी की बहुत से इस प्रकार की कथाएं हैं उनके अनेक चरित्रों की तो भगवान ने और संतों का वर्णन करते करते नारद जी के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया और बड़े आनंद के साथ में सरसता के साथ में उनका वर्णन करने लगे नारद जी के चरित्र के वर्णन में दोनों बातें एक ये था कि नारद जी किस प्रकार से एक विवाह करने जा रहे थे उस विवाह में भगवान ने करने नहीं दिया तो नारद जी कैसे जाकुल हुए थे तो वो भी बड़ी सरस कथा थी और फिर भगवान ने उस उनको जो विवाह नहीं करने दिया उसके बाद में नारद जी ने भगवान को साथ दे दिया तो भगवान के लिए वो तो और भी सरस बात थी कि भगवान का एक भक्त और भगवान को ही दे बड़ी आनंद की बात वहा कैसे बढ़िया भक्त है साथ देते हैं तो भगवान ने ऐसी ऐसी सरस कथाएं जो वो लक्ष्मा जी को सुनाई उसी समय क्या हुआ कि ग्रह भगवान कहीं देखी अब नारद जी ने किसने देखा नारद जी की बात कहते हैं नारद जी ने देखा इस समय भगवान जो है वो गृहवंत हैं नारद मन भा सोचिषेकी तो नारद जी के मन में बहुत सोच हुआ विषेकी मन विशेष सोच हुआ मैंने कब देखा ये गृहवंत इस गृहवंत नहीं है भगवान अभी उसके पहले जब मार्ग में चले आ रहे थे पंपा सरोवर के पास आए उसके पहले तक भगवान श्री राम जी जैसे विषाद का वर्णन कर रहे थे और व्याकुल हो रहे थे भय दिखा रहे थे वो सब स्थितियां जो उनकी हो रही थी ब्रह की जैसी स्थितियां होती हैं उस स्थिति को नारद जी ने देखा देखा और उनको देख करके फिर तो जैसे, जैसे भगवान यहाँ आए चंपा अभी तक उनके पास नहीं आए लेकिन अब जब भगवान श्री राम जी इस प्रकार प्रसन्न दिखाई दिए और उनके गिरह की कथाएं खत्म हो गयी और अपने आनंद की स्थिति में आ गए तब नारद जी को हिम्मत पड़ी कि अब अच्छा करना चाहिए भगवान के पास अब अच्छा मौका है ऐसे देश तो देखो कि ये सब देवता लोग मुनि लोग ये सब भी अवसर देखते है किस अवसर पर क्या कार्य होना चाहिए किस अवसर पर मिलना चाहिए तो नारद जी ने देखा ये बहुत सुंदर अवसर है की भगवान ने देखो इस समय गृह अवस्था में रह करके कितना कि दुख दुख प्रकट किया है अब इनके साथ चल करके अब इसमें शांत बैठे चलना चाहिए मोर साफ करे अंगीकारा अब नारद जी को स्मरण आता है कि देखो भगवान ये सब लीला क्यों कर रहे हैं ऐसे तो मैंने ही साथ तो दे दिया था इनको कि जिस प्रकार से तुमने हमको विवाह करने के कारण से दुख से दुखी किया है ऐसे तुम्हारे सीता जी का अभिहण होगा और सब तुम उसी प्रकार से दुखी होगी ये साथ नारद जी ने दिया नारद जी ने यह भी साथ दिया था कि जौन रूप धारण करके तुमने हमें थगा है बानर का रूप हमको दे दिया है बस यही बानर ही तुम्हारी जो सहायता करेंगे सब तुम्हें सीता जी की प्राप्ति होगी ये सब बालकांड में कथा आ गयी तो तुलसीदास राशि नारद जी की मुक्ति कहला करके उस कथा से संबंध जोड़ जोड़ते हैं अब यहाँ नारद जी की कथा वहाँ छुट्टी थी अब यहाँ शुरू होती है नारद जी के भगवान के प्रकाश नारद में हुआ अंत में कैसे नारद जी ने भगवान को साथ दिया और उस साफ के बाद अब वही घटना जैसे जो साफ दिया था वही स्थिति भगवान के समय आ गई उस समय भगवान ने नारद जी ने ये भी कहा जब उनका नारद का मोह दूर हो गया माया अलग हटी तब उनको होश आया करिए देखो हमसे कितनी गलती हो गई हम क्या पाप कर्म करने जा रहे थे और कहां जंजाल में जा रहे थे छुटकारा हमारा भगवान ने करा दिया बड़े कृपा हैं भगवान और इनको हमें साथ हमने इनको दे दिया ये तो गलत काम किया तो उनसे माफी मांगी और कहा कि हमारा साथ निप हो जाए तो भगवान ने उनसे कहा कि देखो तुमने जो साथ दे दिया ये मेरी मर्जी से दिया है और तुम्हारी बात को मैं सत्य करूंगा मैंने ऐसा ही होगा जैसा तुमने साथ दिया है वो करूंगा मैं मैं तुम्हारे साथ को झुका नहीं होने दूंगा ये भगवान ने कहा था अब जी को याद आता है कि भगवान देखो कितने कृपाल हुए एक हमने साथ दिया और फिर हमने उस साथ को मिटाना भी चाहा तो भी भगवान ने हमारी बात को झूठा नहीं होने दिया और उन्होंने उन उन उन सत्य करके दिखाया उसी को तो कहते हैं कि देखो मोर साफ कर अंगीकारा अंगीकार करने के वाने ये है कि अगर वो चाहते तो उस साथ को अंगीकार ना भी करते हाँ जैसे हमने मना कर दिया भगवान से कि भगवान हमने साथ दिया है वो झूठा हो जाए वापस हो जाए ता न हो तो भगवान कहते थे तो चलो ऐसा ही होगा तुमने साथ दे दिया तो दे दिया और नहीं साथ देते तो कोई बात नहीं लेकिन नहीं नहीं भगवान ने हमारे साथ को अंगीकार किया अब अंगीकार में एक भाव ये भी है कि और व्यक्तियों को अगर जैसे नाराद ये साथ दे देते दे हैं दे, दुर्भाषा साथ देते दे हैं दे दे, तो उन व्यक्तियों के ऊपर तो वो साफ एक प्रकार का प्रतिबंध होकर के लगता है और अवश्य उनको भूगना पड़ता है और वो उस साफ को अंगीकार न करें ऐसी स्वतंत्रता उन व्यक्तियों को नहीं है भगवान को तो इस बात की स्वतंत्रता है कि तो उन्हें यदि कोई साथ दे तो उस साथ को वो स्वीकार करें अथवा स्वीकार न करें ये भी कर सकते कोई साथ देता रहे मान लो आजकल कोई है भगवान को हजार करने दे है? तो उससे भगवान उसको न स्वीकार करें ये भगवान की स्वतंत्रता है न कूप करें न उसके ऊपर कोई प्रभावित हो भगवान तो बिल्कुल तो असंग है निर्लीप है उनके ऊपर इनका साप का उनके ऊपर इस प्रकार के गालियों का निंदा का ये किसी प्रकार का कोई आरोप उनके ऊपर कोई लगावे तो उसका भगवान के ऊपर लगता नहीं उसका कैसा कोई असर नहीं उनके ऊपर पड़ता है, लेकिन भगवान अगर उसको कुछ चाहें तो स्वीकार भी कर सकते हैं तो अब यहां कहते हैं कि देखो नारद जी का यद्यप भगवान स्वतंत्र है तो भी अपने भक्त के ऊपर कृपा करके भक्त के वरदान को भी स्वीकार कर लिया ये नारद जी के अपने अपने उपर्म को लगता है कि देखो भगवान ने हमारी बात को छुटकाया नहीं हमारे ऊपर ही कृपा है ये हमारी हमारे ऊपर उनकी उदारता का भाव देखो कैसे भगवान महान हैं कैसे करके नारद सोचते हैं कहते हैं सात राम नाना दुख भारा और अब देखो इस प्रकाश उसी को अंगीकार करके साथ को कितने कठिन दुख भोग रहे हैं भगवान रोते हुए विषाद करते हुए घूम रहे हैं विषाद तो को विषा अबन में सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं इतना परिश्रम कर रहे हैं इतने जंगलों में घने जंगलों में घूम रहे हैं ये सब ये जो है वो नारद जी जो वो हो उसके लिए अपने मन में दुखी हो रहे हैं और दुखी होते हुए भगवान के पास आते हैं तो सोचते हैं ऐसे प्रभु बिलोक तो कहते हैं ऐसे भगवान जो हैं ऐसे, ऐसे, भागवान ऐसे भागवान, के ऐसे भगवान कैसे भगवान कि भगवान की मानता की ये भगवान की मानता तो हमारे साथ अंगीकार करती ये सब कर रहे हैं तो ऐसे भगवान के दर्शन करने चाहिए उनके पास जाना चाहिए समय तो ऐसे प्रभु ही जाई उ पुण्य बनाई ऐसे अवसर आई कहते ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा ये बहुत अच्छा अवसर है इस समय भगवान से मिलना चाहती ये विचार नारद कर बीना ऐसा विचार करते हुए नारद जी अपने हाथ में बीना शिकार लिए हुए बजाते हुए भगवान का गोदान करते हुए घूमते रहते थे ऐसे भगवान के पास पहुंच गए गए जहाँ प्रभु सुखयासीना जहाँ भगवान आनंद से बैठे हुए थे सुखपूर्वक बैठे हुए थे वहीं पहुंचे अब देखो फिर याद दिलाते हैं। माने ये बात ये कि कोई जी ने कहे कि वर्णन करते करते जल्दी में निकल गया भगवान जो है पंपा स्वरोग ने स्नान करके सुख से बैठे हुए हैं, प्रसन्न बैठे हुए हैं। इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि बैठे परम परम प्रसन्न कृपाला भगवान पहले परम प्रसन्न बैठे हुए नारद जी ने भी देखा तो गए जहाँ प्रभु सुख है आसीना भगवान बड़े सुख से बड़ी प्रसन्नता तो पूर्वक बैठे हुए थे अब इस समय उनको कोई विश्वास नहीं है कोई दुख नहीं है शांत आनंद में बैठे हुए हैं गावराम चरित्र में तो पानी और नाराजी भगवान के चरित्रों का बड़े प्रेम के साथ में गाते हुए शिकार के ऊपर चले आए और प्रेम सहित तो बहु भात बखानी और भगवान के सामने जाकर के भगवान की स्तुति बीना बाजार जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे उनके चरित्रों का वर्णन करने लगे। लिए फिर कर दंडवत दिए दंदवत उठाई नारद जी ने जाके भगवान के चरणों में दंडवत किया <coughs> दंडवत प्रणाम किया क्योंकि ये भक्त है भगवान जो है भगवान है तो भगवान की समय भगवत्ता है इसलिए भगवान जो वो हो नारद जी के प्रणाम को स्वीकार करते हैं और राके बहुत बार ओर लाई और उनको नारद जी को लेकर के अपने हृदय से बार बार लगाया ऐसा तो हुआ लेकिन लक्ष्मण जी के लिए ये है ये नारद मुनि हैं तो उनको लक्ष्मण जी नारद जी को प्रणाम करते हैं तो ये तो भगवान ने तो बैठा लिया उनको स्वागत पूछने के बैठा रहे लेकिन लक्ष्मण सागर करना पकारे लक्ष्मण जी ने उनके चरण पखारना के मैंने धोना मैंने उनको भी नारद जी को उनका स्वागत किया और जब जैसे कोई स्वागत होता है तो तब उनके चरण पखारने की प्रथा थी वैसे उन्होंने चरण पठारे उनको प्रणाम किया पूजा कि, की उनकी नारद जी नारदगी ये लक्ष्मण जी ने किया और भगवान इतने नारद जी को पसंद है इस समय अब देखो एक संसारी व्यक्ति हो जो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से उसे कोई कष्ट हो जाए कष्ट तो कष्ट जरा सा कोई किसी व्यक्ति को जरा सा अनुचित उचित पहली देरी तो बन जाए वो व्यक्ति और जहाँ दिखाई दे ऐसा व्यक्ति जहाँ लाल काटा हो था। प्रतिक्रिया यही होगी संसारी में लेकिन भगवान की प्रतिक्रिया देखो नारदी के साथ किस प्रकार की होती है भगवान ने नारद जी को प्रणाम करते उठाकर के हृदय से लगाया और स्वागत पूछ निकट बैठा रे ये तो बहुत आदर जब करते हैं भगवान तब करते हैं